राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम छोटा नागपुर आज सुनते हैं एक अफ्रीकी आदिवासी लोककथा और चलते हैं घाना जो अफ्रीका महादेश का एक देश है घाना अपने घने जंगलों और इन जंगलों में रहने वाले आदिवासियों खनिज पदार्थों और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है क्या आप जानते हैं दोस्तों घाना देश की मुख्य नदी का नाम क्या है अच्छा हम ही आपको बताते हैं घाना की मुख्य नदी का नाम है व्हाइट वोल्टा इसी व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था इस गांव के मुखिया का नाम था बांगुई दोस्तों धनवान बनने की लालसा में बांगुई ने अपने गांव और उसके आसपास के लगभग सभी पेड़ कटवा डाले लोगों ने तो उसे बहुत समझाया मगर उस पर कोई भी असर नहीं हुआ लेकिन एक बार उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन की धारा ही बदल दी ऐसा कैसे हुआ आइए सुनते हैं एक बार की बात है उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही नदी नाले बांध सभी उफनने लगे व्हाइट वोल्टा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया जंगल के जो पेड़ नदी की धारा को रोके रखते थे वो कट चुके थे इसीलिए नदी की धारा इस बार बेरोक-टोक गांव में घुस आई यह ये कैसा भयानक दृश्य है दूर-दूर तक जहां नजर जाती है pani pani koi koi nahi na koi aadmi na janwar na khet na jangal agar agar mere is makan ki teesri manzil mein pani mein doob gayi to A, ye, ye, ye, A, ye, ye ye kya ye kya nain, nain, ye, ye मैं भगवान में मरता हूं अरे अरे कहां जाऊं मैं मैं ये पानी में डूब रहा हूं मैं अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं अरे कोई है कोई है अरे बचाओ बचाओ मुझे ए गड्डू ब्राउन डूब रहा हूं मैं ए ये है कोई कोई पेड़ अब पेड़ मजबूत चढ़े धरती पर धंसाए बैठा agar kisi tarah na to meri jaan bach sakti hai ah ah main use pakadunga main use pakadunga kisi tarah main use pakad lun lekin lekin ye pani to mujhe mujhe dusitara bahar nikal raha ah upar ah ah ah ah ah यहा तो यहा तो इस तरह के कितने पेड़ थे जो जो मैंने कटवा दिए लेकिन ना जाने यही है कि इकलौता लिए शर्ट मेरे आपके कंधे के लिए दोस्तों सुना आपने किस तरह एक पेड़ ने बांगुई का पूरा जीवन ही बदल दिया आजकल पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है और कहा जाता है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और यदि पेड़ काटने भी हों तो उन्हीं पेड़ों को काटना चाहिए जो सूख गए हों इसी क्रम में बिहार प्रांत की एक आदिवासी परंपरा है अब आइए सुनते हैं इसी परंपरा पर आधारित एक वार्ता लेखक हैं अजीत होरो और वार्ताकार हैं प्रभु दयाल खट्टर साथियों बिहार प्रांत के दक्षिणी भाग में छोटा नागपुर का पठार है यह भूभाग अपने वनों कलकल करती नदियों पर्वतों और प्रचुर खनिज संपदा के लिए जाना जाता है इस पठारी भाग में मुंडा ओराव संथाली खड़िया हो और भी कई आदिवासी जनजातियां रहती हैं इनका पर्यावरण से बड़ा ही गहरा और व्यक्तिगत संबंध है कहा जाता है के आम का पेड़ जब बूढ़ा होने लगता है उसमें लगने वाले फल जब कम होने लगते हैं तो गांव के लोग या परिवार के लोग एक दिन उस आम के पेड़ के पास जमा होते हैं गीत गाए जाते हैं और उस पेड़ को धन्यवाद दिया जाता है पेड़ को संबोधित करके कहा जाता है हे मित्र तुम्हारी ठंडी छाया तुम्हारे मीठे फलों और तुम्हारे द्वारा की गई सारी भलाईयों के लिए हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं हमारे बचपन से अब तक तुमने हमें पाला है हम जानते हैं तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है पहले तुम हरे भरे थे अब तुम सूखते जा रहे हो लेकिन दुखी ना होना देखो हम तुम्हें अब भी उतना ही प्यार करते हैं देखो ये पक्षी तुमसे कितना प्यार करते हैं वरना ये गुनगुनाते हुए तुम पर बैठते हम जानते हैं कि तुम अब बूढ़े हो रहे हो और एक दिन पूरी तरह सूख जाओगे मगर आज हम इसलिए आए हैं ताकि हम तुमसे यह अनुरोध करें कि तुम हमें अपना मीठा फल दो साथियों फिर आम के पेड़ पर से फल तोड़े जाते हैं सभी फलों को खाते हैं और गुठलियों को इकट्ठा करते हैं फिर उस पेड़ को लोग कहते हैं हे मित्र तुम तो गिर जाओगे मगर हम तुमसे प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे वंश को बनाए रखेंगे देखो अब हम इन गुठलियों को तुम्हारे आसपास और सारे गांव में रोप देंगे कुछ ही दिनों में तुम अपनी आंखों से अपने बच्चों को फलता हुआ देखोगे पनपता हुआ देखोगे फिर गुठलियां रोप दी जाती हैं बाद में नए आम के पौधे पनपने लगते हैं वे बढ़ने लगते हैं आम का पुराना वृक्ष सूखने लगता है पत्ते गिरने लगते हैं लेकिन नए पौधे बढ़ते चले जाते हैं आम का पुराना वृक्ष जब पूरी तरह सूख जाता है तब एक दिन फिर लोग उसके चारों तरफ जमा होते हैं पेड़ को संबोधित करके कहते हैं मित्र तुम अब सूख गए हो देखो तुम्हारे ढेर सारे बच्चे ये नए वृक्ष तुम देख रहे हो ना ये अब बड़े हो रहे हैं हे मित्र हमें अनुमति दो कि अब हम तुम्हारा अंतिम लाभ भी तुमसे लें हम तुमसे लकड़ियां लें हमें अनुमति दो साथियों फिर लोग बड़े ही सम्मान के साथ आम के सूखे पेड़ को काटते हैं और इस प्रकार यह परंपरा चलती रहती है रंगोली अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम निर्माण परामर्श एवं संचालन प्रभुदयाल खट्टर निर्माणकर्मी वंदना अरिमर्दन ध्वन्यांकन सतीश लाडे और राजेंद्र प्रसाद निवेदन आरती बक्षी निर्माण सहयोग अपशा सिद्दीकी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत कौर